ओम। भद्रं कर्णे शृणुयामदेवा भद्रं रंगे ष्टुवागुष्तनूसेंदेबीतु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नुषा विश्व वेद स्वस्ती नर्क्षो स्तेनो ओम शांति शांति शातिशाशा शंकर शंकरचार्य केशव बादरायनम सूत्र सूत्रभाष्य वंदे भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति देहाय दक्षिणा दक्षिणमूर्त नमः ओ शाति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 द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है भाष्य में भगवान भाष्यकार ने इस कंडिका के माध्यम से पहले कंडिका का शब्दार्थ बता करके जो इस कंडिका के उत्तरार्ध में बताया गया था, ये ये था। आ, प्रभ, कला प्रभवंती इस में यशनशकला बताया गया था कि इसी षोड़श कल पुरुष में अध्यारोपित हैं प्राणादि सोलह कलाएं सो ये पुरुष प्राणादि सोलह कलाओं का अधिष्ठान होने से उसमें आरोपित सोड़ कलत्व है और वस्तुतः वह निष्कल है औपाधिकोड़श कलत्व उसमें है ये जो उपाधि का आरोपित यानी मृषा है इसमें हेतु बताया गया था चैतन्य रूप पुरुष से अभेदेन प्रतीयम भाष्य में ये कलाना प्रभवस्थितरप्य आरोप्य अद्याशया चैतन्य व्यतिरेक ही कला जायमाना जायम िषंत सर्वदा लक्ष्य इस वाक्य ने ये बताया था कि अविद्या अधीनत्व यानी मृषा में कलाओं के चैतन्य रूप चैतन्यूपुरुषेभेदेन प्रतीयमेतु और इस चैतन्य रूप पुरुष से अभिदेना प्रतीयमान रूप हेतु को दृढ़ करने के लिए विज्ञानवादी शून्यवादी अन्यथा ख्यातिवादी तथा चारवाक जो हैं उनका भ्रम भी बताया जा रहा है हेतु के रूप से कि चैतन्य अभेदेन अभे अनात्मा शरीरादि का भाषमानत्व ये हेतु हैं शरीरादि के मृक्षात्व में इस अर्थ का ज्ञापक पहले तो विज्ञानवादी का भ्रम बताया अतएव भ्रांता केचित अग्नि संयोगात घृतम इव घटाद्याण चैतन्यम एव प्रतीक्षण जायते नश्यति इस वाक्य से तो केचित शब्द से ग्राह्य है विज्ञान मात्र को ही स्वीकार करने वाले और बाह्य पदार्थों को मिथ्या मानने वाले विषयों को मिथ्या तथा क्षणिक विज्या, विज्ञान को सत्य मानने वाले योगाचार बौद्ध उन्हें भ्रम हुआ और उनका यह भ्रम विषयों के मिथ्यात्व को दृढ़ करता है विषय चैतन्य से अभिन्नतया भाषमान रूप जो आलय विज्ञान रूप एक विज्ञान है आलय विज्ञान अहम वृत्मक वही प्रवृत्ति विज्ञान के रूप में प्रकट होता है का मतलब प्रवृत्ति विज्ञान है घटादि विषय वे आलय विज्ञान रूप चैतन्य से भिन्न नहीं है वह आलय विज्ञान रूप चैतन्य ही घटादि विषय के रूप में बाहर भास रहा है तो घटादि विषयों का आलय विज्ञान रूप चैतन्य से अभेद अभेदेन भाषमान तो स्वीकार कर रहा है ये हेतु उनके इस भ्रम से दृढ़ होता है इतना मात्र बताने के लिए उनके मत का यहां पर भाष्कर भगवान ने अनुवाद किया और माध्यमिक बौद्ध कहते हैं कि जागृत अवस्था में जैसे योगाचार कहते हैं विषयों का अभाव ही है बाहर भासते हैं वह आलय विज्ञान रूप चैतन्य ही घटादी रूप से भास रहा है घटादी नाम की कोई वस्तु नहीं है शून्य है वो अभाव है वो कहते इतना ही नहीं केवल विषय विषयों का मात्र अभाव है और आलय विज्ञान सत्य है ये जो योगाचार कर है ये ठीक नहीं उस आलय विज्ञान का भी सुसुप्ति तथा मुक्ति अवस्था में अभाव हो जाता है ऐसा मानना है माध्यमिक बौद्ध का इसलिए कहा तन निरोधे शून्यम एवं इति अपरे। इसमें तन निरोधे में तत् से लेना है आलय विज्ञान को उल विज्ञान का लय होने पर फिर मुक्ति में और सुसुप्ति में शून्य ही रहता है सर्वम शून्यम हो जाता है उनका ये भ्रम भी ये विषय मिथ्यात्व में हेतु बन जाता है और दूसरा नयाकों का मत बताया जा रहा है घटादि विषयम इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए तन निरोध इति इस प्रतीक के बाद में टीका में है चैतन्य अनित्य कलारूप अधिष्ठानत्वम न इति पक्षोक्ति नववती कलाकार्यवाद नैयायिपक्ष इति तो का है नैयायिको ज्ञान चैतन्यने अनित्य ही है चैतन्य नृत्य है और वह प्राणादि कलाओं का तो चैतन्य ये है ज्ञान वह प्राणादि कलाओं का अधिष्ठान नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता तो इसके लिए हेतुगर्भ विशेषण बताया अनित्य <coughs> चैतन्य का विशेषण है अनित्य तो चैतन्य अनित्य होने के कारण प्राणादि कलाओं के आरोप यानी भ्रम का अधिष्ठान नहीं हो सकता न संभवती ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि कला कार्यवात तो ये जो ज्ञान है चैतन्य वह प्राणादि कलाओं का कार्य है इसलिए अनित्य है और उसमें प्राण कला अधिष्ठानत्व असंभव है कला कार्यवात् उनके यहाँ आत्म-मनस संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है आत्मा समवायी कारण है ज्ञान का और आत्म-मनस संयोग है असमवायी कारण तो ये जो मन है प्राण आदि सोलह कलाओं में एक मन भी है ना और वो जो मन है उसका वो संयोग आत्मा के साथ हो तब जाकर के आत्मा में चैतन्य रूप ज्ञान उत्पन्न हो तो मन रूपी कला से जन्य हुआ चैतन्य इसलिए कलाओं का अधिष्ठान नहीं बन पाएगा और मन भी जब तक शरीर ना हो शरीरअस्त ना हो तब तक आत्मा में चैतन्य रूप गुण को उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिए शरीर अवच्छेद देना जो आत्मनस संयोग होता है नयायिकों के यहाँ वही ज्ञान के असमवायिक कारण के रूप में प्रसिद्ध है उसे असमवा कारण कहा जाता है तो शरीर की भी जरूरत है इंद्रियों की भी जरूरत है और इंद्रिया आदि ये सब भी माने जाते हैं कला प्राण श्रद्धा और आकाश आदि और आकाश आदि का ही परिणाम शरीर होने से शरीर भी ये सब कलाएं हैं और कला से जन्य चैतन्य रूप ज्ञान होने से वह कलाओं के आरोप का अधिष्ठान नहीं बन पाएगा ये यहाँ पर कहा गया इति नैयायिपक्षोक्तिव्याज न शंकते ये का पक्ष हैं इसलिए नैयायिकों के पक्ष को बता करके एक शंका की जा रही है कि घटादि विषय चैतन्य चेतुर्म आ जायते विनश्यति इति अपरे अपरे शब्द से लेना नए आयकों को अपर इस नाम है वो परामर्शक है ये मत जिनका है उनका तो नयाकों का मत है इसलिए नया एककों का परामर्शक होगा तो घटाद घटादी विषय चैतन्यम घटादी विषय को प्रकाशित करने वाला विषय बनाने वाला घटादी को जो चैतन्य है यानी ज्ञान है वह नित्य आत्मनो अनित्यम जायते तो चेतयिता आत्मा तो है नित्य चेत आत्मा के ये दो विशेषण हैं चेतु और नित्य से कैसा है चेतयिता है यानि ज्ञान का समवायी कारण है ज्ञान का उत्पादक है और नित्य है उनके यहाँ और उससे अनित्य ज्ञान उत्पन्न होता है घटादि पदार्थ विषयक घटादि पदार्थों के साथ आत्मसंयुक्त मन का चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से जब संबंध होता है तो आत्मा में घटादि विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है कुछ समय रहता है फिर वो नष्ट हो जाता है इस प्रकार उत्पत्ति विनाशशील है आत्मा का ज्ञान रूप गुण ऐसा मानते हैं नैयायिक व्यतिरेक विषयों का रूप हेतु को दृढ़ करती है इस अंश में यहां पर यह सब मत बताए जा रहे हैं आगे भाष्यकर भगवान चार वाक्यों का मत बताते हैं कि चैतन्यम भूत धर्म इति का तो चैतन्य ये आत्मा का धर्म नहीं है चार वाक्यों के अनुसार वो भूतों का धर्म है भूत है पृथ्वी जल तेज वायु चार ही प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण है और प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्राह्य जो है वही पदार्थ विद्यमान है तो आकाश प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए आकाश नहीं है उनके यहाँ वायु तो इंद्रिय से ग्राह्य है इसलिए वायु भी है तेज भी है तेज का भी तो इंद्रिय से और चक्षु इंद्रिय से ज्ञान होता है वायु का तो इंद्रिय से ज्ञान होता है और जल का तोक से भी और नेत्र से भी ज्ञान होता है पृथ्वी का भी तो इस प्रकार ये चार भूत है और ये चार भूत जब विशेष रूप से आपस में संयुक्त तो हो जाते हैं देहाकार से तो उनमें चैतन्य उत्पन्न होता है जैसे खाने वाला जो पान होता है लोग खाते हैं ना वाराणसी शादी में बहुत खाते हैं तो वो पान हरा है लाल नहीं है सफेद है चूना उसमें लगाते हैं कत्था उसका भी अलग ही रूप है लेकिन इन तीनों को मिला करके जब चबाते हैं तो वो लाल रूप उत्पन्न होता है ऐसे ही उन चवाते का मतलब विशेष रूप से उनको मिला लेता है। तो विशेष रूप से उनका संयोग बनता है तो उनसे लालिमा उत्पन्न होती है जैसे ऐसे ही ये चारों भूत जब शरीर रूप से संगठित हो जाते हैं तो उनमें चैतन्य धर्म उत्पन्न होता है ऐसा चार वाक्यों का मानना है इसलिए कहते हैं चैतन्यम भूतधर्म इति लौकायतिका तो चैतन्य शरीर रूप से संगठित हुए भूतों का धर्म है ऐसा चार वाक्यों का मानना है टीका में एक वाक्य है भूत धर्म इति इस प्रतीक के बाद में भू <coughs> कौन से भूतों का धर्म है चैतन्य उसे बता रहे हैं कि देहाकारेणा संघत भूत धर्म इत्यथ तो देह रूप से परिणत हुए भूतों का धर्म है ये चैतन्य उनमें उत्पन्न होता है आत्मा में नहीं शरीर रूप भूतों में उत्पन्न होता है ज्ञान और उस चैतन्य विशिष्ट देह को ही आत्मा मानते हैं वे यही आत्मा है उनकी दृष्टि में तो इन पक्षों को इस दृष्टि से यहां पर बताया गया कि ये प्राण आदि जो कलाएं हैं वे चैतन्य से अभिन्नतया भाषती है इसलिए अविद्याधीन है यानी मिथ्या है अविद्याधीन है का मतलब मिथ्या है और ये चैतन्य अव्यतिरिक्के न भाषमा ये दिखाया गया इन हेतुओं के द्वारा भी ये हेतु है एक प्रकार से भ्रांतिया ये भ्रांति चैतन्य अव्यत के ना नात्मा मिथ्या पदार्थों का भाषम रूप हेतु को दृढ़ करती है ये सब भ्रांतियां इतने अंस्... इतने के लिए यहां पर बताई गई है इनका निराकरण तो भस्कर भगवान आगे करेंगे <स्थिति> अब अनपाय उपजन धर्मक चैतन्यम आत्मा इत्यादि जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को भास्कर भगवान बताते हैं उपजन धर्मक चैतन्यम इत्यादि का अवतरण लिखते है टीकाकार चैतन्यस्य आरोप अधिष्ठान सिद्ध्यर्थम नित्वेक वदन इति तो ये कहते हैं कि आदि के मत में भले ही चैतन्य आत्मा का धर्म है न्यायिक के मत में और चारवाक्यों के मत में देह का धर्म है ये अन्य अन्य मत में वह अनित्य है और धर्मरूप है कार्य रूप है लेकिन वेदांत सिद्धांत के अनुसार चैतन्य आत्मा ही है आत्मा का स्वरूप ही है चेतन्य अलग और आत्मा अलग ऐसा नहीं है चैतन्य ने ज्ञान और ज्ञान ही आत्मा है ये वेदांत सिद्धांत है इसके अनुसार इसलिए ये कहते हैं कि और आत्मा ही तो अधिष्ठान है तो चैतन्य आरोप अधिष्ठानत्व सिद्ध्यर्थम तो ज्ञान में प्राणादि कलाओं के आरोप का अधिष्ठान सिद्ध हो इसलिए चैतन्यस्य नित्यत्व एक वदन चैतन्य में अधिष्ठान तो एक होगा नित्य होगा इसलिए चैतन्य में अधिष्ठानत् की सिद्धि जिससे होगी ऐसा नित्यत्व चैतन्य का और एकत्व भाष्कर भगवान बता रहे हैं और जब वेदांत चैतन्य को नित्य बताएगा एक बताएगा तो जिनके दृष्टि में ज्ञान अनित्य है और अनेक है उनका मत खंडित होगा ही तो उस दृष्टि से एक कहते हैं कि चैतन्य से आरोप अधिष्ठानत्म नित्यत्व एकत्वंच उदन तान निराकरोति तान यानी चैतन्य को अनेक तथा अनित्य मानने वाले जो पूर्व में बताए गए मत है योगाचार चैतन्य को आत्मरूप तो मान रहे हैं क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है करके लेकिन क्षणिक यानि अनित्य मान रहे हैं और अनित्य होगा और उसकी चैतन्य की आलय विज्ञान की धारा है प्रवाह है का मतलब वे अनेक है एक नहीं है अनित्य है और अनेक है योगाचार के मत में चैतन्य माध्यमिक के मत में चैतन्य भी है ही नहीं परमार्थत शून्य ही है नए एकों के अनुसार चैतन्य ने ज्ञान उत्पत्ति विनाशील है का मतलब अनित्य है और एक नहीं है अनेक है तो वो भी एक प्रकार से मानते हैं आत्मभिन्न ज्ञान को आत्मा तो द्रव्य है उनके यहां सात पदार्थ है ना तार्किकों के यहां सात पदार्थों में आत्मा है द्रव्य पहला पदार्थ है द्रव्य द्रव्य नौ प्रकार का है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन तो आत्मा ये द्रव्य है और ज्ञान गुण है दूसरा पदार्थ है गुण वो है 24, उनमें आत्मा के विशेष गुण हैं बुद्धियादि आठ और उन बुद्धियादियों में बुद्धि ये शब्द अंतकरण को न बता करके बताता है ज्ञान को तो बुद्धि ये गुण है ज्ञान रूप आत्मा में समय सम्बन्ध से उत्पन्न होकर के रहता है नष्ट होता है वही चैतन्य है जहां तर्क संग्रह में बुद्धि शब्द से कहा गया है जिसे वो है चैतन्य ज्ञान, वो आत्मा का धर्म है अनित्य है तो वो अनित्य मान रहे हैं और चारवाक भी देह का धर्म मान करके उसे देह जब बनती हैं तो उत्पन्न होता है ये कहते हैं तो उनके यहाँ भी अनित्य है और जितने देह हैं उतने चैतन्य हैं इसलिए अनेक भी हैं तो ये जो पूर्व वाले मत हैं उन सब मतों का भी मत में मानना है कि चैतन्य अनित्य है और अनेक है जब वेदांत सिद्धांत ये बताएगा कि चैतन्य नित्य है एक है वही आत्मा है तो चैतन्य को अनित्य तथा अनेक मानने वाले जो भी हैं, उन सब का मत खंडित हो जाएगा उसका उनका निराकरण होगा उस दृष्टि से यहां पर एक लिखते हैं कि चैतन्य आरोप अधिष्ठान तान नित्यमेक नाम से लेना ये विज्ञानवादी विज्ञानवादी वाद्यादीन आदि तो भाष्य में है अनपाय उपजन धर्मक चैतन्यम आत्मा आत्म नाम रूपादि उपाधिधर्म प्रत्यवभासते तो उपजन धर्मक ये चैतन्य का विशेषण है अनपाय उप उपजन धर्मक चैतन्यम बहुरी समास क्या नाम कर्मधारे समास है धर्मकम में तो बहुरी समास है तो अपाय का अर्थ होता है विनाश उपजन का अर्थ होता है जन्म उत्पत्ति तो अपाय और उपजन इन दो शब्दों का द्वंद्व समास हुआ और ये अपाय उपजन है धर्म जिस पदार्थ के उसे कहा जाएगा अपाय उपजन धर्मक घटादि घटादि उत्पन्न भी होते हैं नष्ट भी होते हैं इसलिए वे हैं अपाय उपजन धर्मक अनित्य पदार्थ जिनकी उत्पत्ति होती है विनाश होता है उन्हें अपाय उपजन धर्मक कहा जाता है और चैतन्य याने आत्मा उसे वेदांत कहता है कि न जायते वा विपस्चित। विपस्चित यानी चैतन्य न जायते उत्पन्न नहीं होता न मियते वह नष्ट भी नहीं होता तो वेदांत ये न जायते म्रियते विपश्चित कहा का है कठोपनिषद का और न जायते मृतते व कदाचित ये गीता विपश्चित की जगह कदाचित है गीता में तो कठोपनिषद और गीता प्रस्थान त्रयी में उपनिषद और गीता दोनों भी आते हैं ना वही वेदांत है तो उपनिषद तथा गीता ये बता रही है कि आत्मा उपस्थित यानी चैतन्य ज्ञान आत्मा ये सब पर्यावाचक शब्द हैं वेदांत में ये उत्पन्न नहीं होता नष्ट नहीं होता उपज आपाय उपजन धर्मक नहीं है तो जो नए तत्पुरुष समास करिए फिर इसके साथ अपाय उपजन धर्मक के साथ तो न आपाय उपजन इति अनपाय उपाय उपजन धर्मकम यह चैतन्य का विशेषण होगा फिर चैतन्य के साथ कर्मधारय है अनपाय उपाय अनपाय उपजन धर्मकंच तत् चैतन्यंच अनपाय उपजन धर्मक धर्मक चैतन्यम इसका अर्थ निकलता है जन्म मृत्यु रहित ज्ञान उत्पत्ति विनाश रहित ज्ञान यानि नित्य ज्ञान जिसकी उत्पत्ति होती है जिसका नाश होता है वो अनित्य है तो अनित्य ज्ञान आत्मा नहीं अनित्य ज्ञान तो वृत्ति है वो प्रमाण तथा तो प्रमेय के संबंध से उत्पन्न होती हैं अंतकरण की प्रमारूप वृत्ति वो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वो चैतन्य नहीं है वह तो अंतकरण जड़ होने से जड़ अंतकरण का परिणाम रूपा जो अंतकरण की वृत्ति हैं प्रमाण प्रमेय उत्पन्न होने वाली वह जिस विषय विशे विषयक वृत्ति बनती हैं उस विषय विशे विषयक चैतन्य का उस विषय के अधिष्ठानभूत भूत चैतन्य का आवरक जो अज्ञान है उसे भंग करती हैं और फिर उस विषय का अधिष्ठान भूत चैतन्य स्वयं ही अवभाषित होता और उस वृत्ति में अभिव्यक्त होता है और वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य से घटादि विषयों का प्रकाश होता है ये तो वेदांत प्रक्रिया है वो अनित्य ज्ञान है वृत्ति जो तत्त विषय के अधिष्ठानभूत भूत चैतन्य का आवरक जो अज्ञान उसे दूर करती है आवरण भंग करने के लिए ही वेदांत में वृत्ति का उपयोग है और आवरण भंग होने के बाद यदि विषय जड़ है तो वृत्तिस्थ जो चिदाभास है उस वृत्तिस्थ चिदाभास से वह अवभाषित होगा वृत्तिथ चिदाभास को कहा जाता है फल वो फल व्याप्ति है फल व्याप्ति से विषयों का प्रकाश होता है और वृत्ति व्याप्ति करती है विषय को अनावृत विषय अधिष्ठान चैतन्य को अनावृत करती है तो इसलिए वो वृत्ति यद्यपि अनित्य है लेकिन वृत्ति का भी साक्षीभूत वृत्ति के परिणामी उपादान कारणात्मक अंतकरण का भी जो अधिष्ठान है वह उपाय आ, आ, आ, आ, आ, आपाय उपजन धर्मक चैतन्य नहीं है अभी तो नित्य चैतन्य है और वो नित्य चैतन्य ही आत्मा है तो अनपाय उपजन धर्मक चैतन्य आत्मा एव। ये नित्य चैतन्य अनात्मा नहीं है आत्मा ही है एवकार अनात्मत्व का व्यावर्तक है नित्य चैतन्य में अनात्मत्व तो नहीं है अभी तो आत्मत्व है वही आत्मा है और वह आत्म अवभा प्रत्यवभाषते यानी लक्षित हो रहा है प्रतीत हो रहा है भाष रहा है अविद्या अवस्था में उपाधि धर्मों से युक्त युक्तया भाषता है और विद्या अवस्था में स्वरूपत भाषता है वेदांतमत में आत्मा ही आत्मा है और दूसरा अनात्म पदार्थ पारमार्थिक है ही नहीं आत्मा ही अनादि अनिर्वचनीय अविद्या वशात तो अनात्म पदार्थ के रूप में अविद्या अवस्था में भासता है ये जगत तो आत्मा का ही विवर्त स्वरूप है जैसे रस्सी अपनी अज्ञान दशा में सर्प रूप से भासती है ज्ञान दशा में स्वरूपतः भाषती है रजुत्व रूपेन भास्ती है ऐसे आत्मा अविद्या दशा में जगद्रूप से भाजता है और विद्या दशा में ब्रह्म रूप से भाजता है स्वरूपतः भाजता है आत्मा ही एक पदार्थ है आत्मा एव इदम आत्मा एक इदम अग्र आसित नान्यत किंचन मिषत यह इतरे उपनिषद कहती है ना दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं खलु खल ब्रह्म और गीता कहती है वासुदेव सर्विथि तो ब्रह्म का ही आविद्यक रूप है जगत और स्वरूप है विद्यावस्था में भाषने वाला सच्चिदानंद इसलिए यहां पर कहते हैं कि आत्म व प्रत्यव भासते ये जो नित्य चैतन्य रूप आत्मा है वही भास रहा है विद्यावस्था में भी और अविद्यावस्था में भी अविद्यावस्था में कैसा भासता है तो कहते नाम रूपादि उपाधि धर्मी नाम रूपादि जो उपाधि के धर्म है उस रूप से भासता है तो उपाधि धर्मों से उपलक्षित आत्मा ही प्रत्यवभाषित हो रहा है उपाधि है आविद्यक <coughs> तो भासते के पास में टीकाकार कहते थोड़ा शेष जोड़ लो क्या जोड़ना है नानात्वेन कार्यत्वेन च इति चेष ये जो आत्मैव नाम रूपादि उपादि उपाधिधर्मे भासते इसके पास में जोड़ना है आत्मैव नाम, नाम रूपादि उपादि उपाधिधर्मे नानात्वेन कार्यत्वेन च भासते अनेक रूप से और कार्य रूप से भास रहा है आत्मा ही अविद्या अवस्था में ऐसे रज्जु ही अज्ञान दशा में सर्पादि रूप से भासती है ऐसे नित्य चैतन्य रूप आत्मा ही अविद्या अवस्था में नाम रूपादि उपाधि धर्मों से अनेक तथा कार्य रूप में भास रहा लक्षित हो रहा है। आगे हैं परमार्थ सत्य आत्म वस्तु ही है नानात्व और कार्यत्व आरोपित हैं इसे बताने वाली श्रुतियां परमार्थ अवस्था में आत्मा ही आत्मा है तो सत्यम रूप अनित्य नहीं सत्य अपाय उपजन धर्मक नहीं है ऐसा भास्कर भगवान ने अनपाय उपजन उपजन धर्मक चैतन्य आत्मा इससे कहा लेकिन चैतन्य उत्पन्न नहीं होता परमार्थत और नष्ट भी नहीं होता इसका ज्ञापक पौरुषे वचन तप प्रमाण माना जाता है जब इसका समर्थक कोई वेद हो नहीं तो पौरुषे वचन अप्रमाण ही होता तो भास्कर भगवान का ये वाक्य प्रमाण तब होगा जब चैतन्य को उत्पत्ति विनाश रहित बताने वाला कोई वेद वचन सामने आ जाए तो कहते तैतृय उपनिषद में आया हुआ जो ये मंत्र है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद नीतम गुहायाम परमे यौमन नुते सर्वान कामान सह ब्रह्म विपस्थित ये मंत्र है उसका ये एक पाद है सत्यम ब्रह्म उस मंत्र का एक पाद है। उसमें ज्ञान का अर्थ है चैतन्य ज्ञान यानी चैतन्य और उसका विशेषण है चैतन्य का सत्य त्यम। तो सत्य किसको कहते हैं सत्य यानी नित्य तो ज्ञान सत्य है अबाधित है नित्य है उसका बात नहीं होता परमार्थ सत्य है का मतलब उत्पन्न होगा नष्ट होगा तो उसे सत्य नहीं कहा जा सकता और चैतन्य यदि क्षणिक विज्ञान होगा योगाचार के अनुसार उत्पत्ति विनाशील होगा नएकों के अनुसार आत्मा का गुण होगा यदि और चार वाक्यों के अनुसार देव धर्म होगा यदि चैतन्य उत्पत्ति विनाशील तो तैत्रिय उपनिषद में इस मंत्र में ज्ञान का सत्यम ये विशेषण अनुपपन्न होगा और सत्यम ये विशेषण बता करके श्रुति कह रही है कि ज्ञान उपाय आ, क्या अपाय उपजन धर्मक नहीं है इसी के लिए सत्यम ज्ञानम यानि ज्ञानम ब्रह्म ऐसा अनु करिए ज्ञान यानि चैतन्य ही ब्रह्म है ब्रह्म यानि आत्मा और वो कैसा ज्ञान आत्मा है ब्रह्म है तो सत्यम ज्ञानम ब्रह्म अबाधित ज्ञान उत्पत्ति विनाश रहित ज्ञान ब्रह्म है ये कहा गया और अनंतम ज्ञानम ब्रह्म ये दो विशेषण है ज्ञान के सत्यम और अनंतम अनंतम में अंतम का अर्थ है त्रिविध परिच्छेद त्रिविध परिच्छेद होता है देशकृत कालकृत वस्तुकृत तो देशकृत परिच्छेद रहित है यानी व्यापक है परिच्छिन्न नहीं है ब्रह्म और कालकृत परिच्छेद से भी रहित है का मतलब कभी है कभी नहीं है ऐसा नहीं है नित्य है और वस्तुकृत अपरिचिन्न है वस्तुतः तो भी परिच्छेद रहित है वस्तुतः तो परिच्छिन्न उसे कहा जाता है जो आ, अपने जैसी समान सत्ता वाली दूसरी वस्तु से युक्त है तो वो वस्तुकृत परिच्छेद उसमें आता है परिच्छेद का अर्थ होता है भेद वस्तु का भेद तो ब्रह्म रूप वस्तु से अलग एक दूसरी वस्तु भी ब्रह्म की सत्ता जैसी है ऐसी सत्तावती हो यदि तो वस्तुकृत परिच्छेद ब्रह्म में आएगा लेकिन वेदांत कहता है कि ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता वाला है उसकी जैसी सत्ता और किसी की है नहीं मात्र ब्रह्म ही ब्रह्म है उसके तरह दूसरी कोई वस्तु सत्तावान नहीं है जो अव्याकृत है वो ब्रह्म में कल्पित है यानी प्रातिभाषिक हुआ और ब्रह्म ही एक पारमार्थिक सत्य है इसलिए वस्तुकृत परिच्छेद भी ब्रह्म में नहीं रहेगा तो देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छिन्न ता रही था ये त्रिविध परिच्छेद रही था और अबाधित है <coughs> ऐसा चैतन्य ब्रह्म है यानी आत्मा है उसे यहां पर भस्कर भगवान ने कहा अनपाय अनपाय उपजन धर्मकम चैतन्यम आत्मा एवं तो इस प्रकार ये श्रुति भी नित्य ज्ञान को ही आत्मा बता रही है और उसे एक बता रही है अनेक नहीं है कह रही है तो इस श्रुति विरुद्ध हो जाते हैं श्रुति से विपरीत हो जाते हैं योग योगाचार आदि के मत क्योंकि वे तो क्षणिक विज्ञान मानते हैं आत्मा को तो न्यायिक कहते हैं कि आत्मा का गुण है चैतन्य आत्मा नहीं है आत्मा तो जड़ है उनके यहाँ चैतन्य आत्मा में उत्पन्न होता ज्ञान और भी श्रुति बता रहे हैं प्रज्ञानम ब्रह्म ये ऋग्वेद है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यजुर्वेद तैत्र तो उपनिषद निषेद है कृष्ण यजुर्वेद की इसलिए यजुर्वेद हुआ प्रज्ञानम ब्रह्म है ऐत्रे उपनिषद में ये है ऋग्वेद तो प्रज्ञानम ब्रह्म इसमें प्रज्ञान शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट ज्ञान और ज्ञान में प्रकृष्टता है विषय संसर्ग रहित ज्ञान और उत्पत्ति आदि रहित ज्ञान वो है प्रकृष्ट ज्ञान यही उसमें प्रकर्ष है प्रकृष्टता है ज्ञान में कि वह उत्पत्ति विनाश रूप विकारा विकार से रहित है निर्विकार है और वस्तुतः विषय संसर्ग शून्य है ऐसा ज्ञान वो है साक्षी शोधित तमर्थ तो और वो ब्रह्म है यानी शोधित तो तदर्थ है प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य है ना ये ब्रह्मात्म एक को बताता है प्रज्ञान से प्रज्ञानम से लेना है साक्षी को यानि तत्वसी वाक्यांतर्गत शोधित तमर्थ तो को आत्मा को और ब्रह्म शब्द से ब्रह्म को तो आत्मा ब्रह्म है प्रज्ञानम ब्रह्म का है और शुक्ल यजुर्वेद की ये श्रुति है ये प्रज्ञानम ब्रह्म अलग वाक्य है ऐत्रय उपनिषद का विज्ञानम आनंदम ब्रह्म है। ये है शुक्ल यजुर्वेद ब्रदारण्यक उपनिषद में ये वाक्य आया विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इसमें विज्ञानम का अर्थ है विशुद्ध ज्ञानम और ज्ञान की विशुद्धि है आदि विकार राहित्य और निर्दोषता विषय संपर्क राहित विशुद्ध ज्ञान विज्ञानम है और वही विशुद्ध ज्ञान और आनंद में कोई अंतर नहीं है निरतिशय आनंद आनंद शब्द से लेना तो विशुद्ध ज्ञान तथा निरतिशय आनंद ही ब्रह्म है परमात्मा है ये बृहदारण्य उपनिषद बताता है कि विशुद्ध ज्ञान तथा परमानंद ही परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप है ये तत्पदार्थ के शोधित पदार्थ के स्वरूप को बताने वाला वाक्य है और विज्ञान घन एव ये भी वही कहा है ब्रधारणिक उपनिषद का ही कि विज्ञान घन है घन प्रत्यय होता है विजातीय के अभाव को बताने के लिए विजातीय का लेश भी जिसमें नहीं है विशुद्ध ज्ञान ही ज्ञान है जिसमें विजातीय ज्ञान का विजातीय हो जाएगा अज्ञान जड़ तो जड़ता का जिसमें लेश भी नहीं है उसे कहा जाता है विज्ञान घन केवल चैतन्य ही चैतन्य वो है आत्मा तो इस प्रकार ये सब श्रुतियां चैतन्य को नित्य बता रही है एक बता रही है और वही आत्मा है वह प्राणादि कलाओं का अधिष्ठान है जिसे यश्मिन एता प्रभवन षोड़श कला प्रभवंती ये कहा इसमें ये शब्द से ग्राह्य है ये आत्मा चैतन्य अनपाय उपजन धर्मक शब्द से ग्राह्य है और वह सोडस कलाओं का अधिष्ठान है उसमें सोडस कलाएं अधित हैं। ऐसा इस मंत्र का उत्तरार्थ बता रहा है उसी की व्याख्या चल रही है ना? अब स्वरूप व्यभिचारी पदार्थेश चैतन्य से अव्यभिचारात्। इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं ये आ रहा है इससे पहले टीका में एक वाक्य है इसको देखिए सत्यम ज्ञानम इति इस प्रतीक के बाद में तथा च्रुति विरोधात्ते ते पक्षा हेय इत्यर्थ तो ते पक्षा योगाचार आदि के जो पक्ष हैं बौद्धादि के जो पक्ष हैं वे जिज्ञासु के लिए हेय है हे का अर्थ होता है त्याज्य अनुपादेय ग्राह्य नहीं है त्याज्य है जो मोक्ष चाहता है क्योंकि पहले बताया था कि समस्त उपनिषदों का यह निश्चित अर्थ है समन भाषा में बताया था ना कि अद्वितीय आत्मबोध से ही मोक्ष होता है ये समस्त उपनिषदों का सुनिश्चित अर्थ है तो जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु है उसे मोक्ष के साधन के रूप में इन विचारकों के जो पक्ष हैं वे हेय है ग्राह्य नहीं है अपनाने योग्य नहीं है अपनाने योग्य य यदि कोई है तो वो है जिससे एकात्मबोध हो अद्वितीय आत्मबोध हो जो मोक्ष का साधन है वो है औपनिषद सिद्धांत तो वेदांत सिद्धांत ये यहां पर कहा गया कि तथा च्रुति विरोधा ते पक्षा हे या अब स्वरूप इत्यादि का अवतरण लिखा जा रहा है टीका में वो अवतरण है दो पंक्तियों में इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल भद्रं ओ पूद्रंकर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पशेम्क्षरंगे सु्वा गुशस्तनूषेम देवीत आयु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वूषा विश्वद स्वस्ति नाक्षने नो बृहस्पतिर्दा ओ शातिशाशा शंकर शंकराचार्यं केशवम बादरायण सूत्रभाष्य वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो यो ईश्वरों गुररात्ति मूर्तिभागिने वोम नमः ओम शांति शांति शांति